श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध समंतक हरण सतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ है तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए वहां जाकर भिन्स पितामह कृपाचार्य विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे हाय हाय यह तो बड़े ही दुख की बात हुई भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया उन लोगों ने सतधनवा से आकर कहा तुम सतराजीत से मड़ी क्यों नहीं छीन लेते सतराजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है अब सतराजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए सतधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभ हुआ सोए हुए सतराजीत को मार डाला इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं परंतु सतधनुवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है वैसे ही वह सत्राजीत को मारकर और मणि लेकर वहाँ से चंपत हो गया सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी हाय पिताजी मैं मारी गई इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया यद्यपि इन बातों की भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आँखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो यह हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्य जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सतधनवा को मारने तथा उससे मड़ी छीनने का उद्योग करने लगे जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी तब कृतवर्मा ने कहा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं मैं उनका सामना नहीं कर सकता भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया जरासन जैसे सूरवीर को भी उनके सामने सत्रह बार मैदान में हार बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटना लौट जाना पड़ा था जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया तब सदनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल और उस जान भी उनसे वैर विरोध ठाने जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते जिन्होंने सात वर्ष की अवस्था में जब वे निरय बालक थे एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्षण को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही खेल खेल में सात दिनों तक उसे उठाए रखा मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ उनके कर्म अद्भुत हैं वे अनंत अनादि एकरस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जब इस प्रकार अक्रूर जय ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया तब सद्धनवा ने समन्तक मलि उन्हीं के पास रख दी और आप चार सौ कोष लगातार लगा, चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे अब उन्होंने अपने ससुर सतराजीत को मारने वाले सतधन्मा का पीछा किया मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधन्मा का घोड़ा गिर पड़ा अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा वह अत्यंत भयभीत हो गया था भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े सतधनवा पैदल ही भाग रहा था इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर कर अपने तीक्ष्णार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समंतक मढ़ी को ढूंढा।